वाषांस्य जीर्णानी यथा विहाय नवान गृहाति नरोपराणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णानी अन्य सयाति नवानि दे समाधि में आत्मा अविनेश्वर है पौहारी बाबा नाव आकर जहाज से लगी सभी श्री रामकृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं अच्छी भीड़ है श्री रामकृष्ण को निर्विघ्न उतारने के लिए केशव आदि व्यग्र हो रहे हैं बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाकर कमरे के भीतर ले गए अभी तक भावस्थ है एक भक्त का सहारा लेकर चल रहे हैं सिर्फ पैर हिल रहे हैं कैबिन घर में आपने प्रवेश किया केशव आदि भक्तों ने प्रणाम किया किंतु आपको होश नहीं कमरे के भीतर एक मेज और कुछ कुर्सियाँ हैं एक कुर्सी पर श्री राम कृष्ण बैठाए गए एक पर केशव बैठे विजय बैठे दूसरे भक्त फर्श पर जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए अनेक मनुष्यों को जगह नहीं मिली वे सब बाहर से झाँक झाँक कर देखने लगे श्री राम कृष्ण बैठे हुए फिर समाधिस्थ हो गए संपूर्ण बाह्य ज्ञान शून्य सभी एक नज़र से देख रहे हैं केशव ने देखा कि कमरे के भीतर बहुत आदमी हैं और श्री कृष्ण को तकलीफ हो रही है विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्राह्मण समाज में चले गए हैं और उनकी कन्या के विवाह आदि के विरुद्ध उन्होंने कितनी वक्तृताए दी है इसलिए विजय को देखकर कर केशव कुछ अप्रतिप हो गए वे आसन छोड़कर उठे कमरे के झरोखे खोल देने के लिए ब्राह्म भक्त टकी तक लगाए श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं श्री राम कृष्ण की समाधि छूटी परंतु अभी तक भाव पूरी मात्रा में वर्तमान है श्री राम कृष्ण आप ही आप स्फुट स्वरों में कहते हैं माँ मुझे यहाँ क्यों लाई मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा श्री राम कृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद हैं बाहर नहीं आ सकती बाहर का उले उजेला भी नहीं देख पाते सबके हाथ पैर सांसारिक कामों से बंधे हैं केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर सुख और विषयकर्म काम और कांचन है क्या इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा माँ मुझे यहाँ क्यों लाई मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा धीरे धीरे श्री राम कृष्ण को बाह्य ज्ञान हुआ गाजीपुर के नीलमाधव बाबू और एक ब्राह्म भक्त ने पोहारी बाबा की बात चलाई ब्राह्म भक्त महाराज इन लोगों ने पौहारी बाबा को देखा है वे गाजीपुर में रहते हैं आपकी तरह एक और है श्री राम कृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं सुनकर सिर्फ मुस्कराये ब्रह्म भक्त श्री राम कृष्ण से महाराज पहारी बाबा ने अपने कमरे में आपका फोटोग्राफ रखा है श्री राम कृष्ण जरा हंसकर अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले यह गिला